अथर्वेदीय मुंडक उपनिषद के पंचम मंत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं ब्रह्म जिज्ञासु सौनक जी के प्रश्न का उत्तर आचार्य अंगिराजी दे रहे हैं सौनक जी का प्रश्न है स्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वईद विज्ञातम भवती किसे जानने पर सब कुछ जाना जाता है कुछ भी जानना अवशिष्ट नहीं रहता उस वस्तु को जानने की इच्छा से अंगिराजी के पास सोनक जी शास्त्र विधि के अनुसार आए और प्रश्न किया है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अंगिरा जी ने कहा कि दो विद्याएं हैं परा अपरा, और अपरा विद्या को बताते हुए षड़ सहित चारों वेदों को अपरा विद्या के रूप में बताया गया और अपरा विद्या को नाम मात्र से बता करके पराविद्या पराविद्या को बताने की प्रतिज्ञा की कि अथ परा अने अपरा विद्या को बताने के अनंतर इस समय हम पराविद्या का लक्षण बता रहे हैं पराविद्या को बताने जा रहे हैं तो कौन है पराविद्या तो कहे यद अक्षरम अधिगम्यते। यया विद्या तो दो विद्याओं में से जिस विद्या से उस अक्षर की प्राप्ति होती है उसे कहा जाता है पराविद्या तो परा अपरा विद्याओं में से जो विद्या उस अक्षर की प्राप्ति कराएगी उसे परा विद्या कहा जाएगा मुंडक उपनिषद में अक्षर शब्द कारण उपाधि अव्याकृत के लिए भी आया हुआ है और परमात्मा के लिए भी आया हुआ है तो अक्षर शब्द से कोई यहां पर अव्यक्त को कारण उपाधि को न समझे इसलिए पराविद्या का लक्षण करते हुए अंगिराजी के मुख से निकली हुई श्रुति में तत ये विशेषण अक्षर का तद ये विशेषण अक्षर शब्दित अव्यात का व्यावर्तक है अक्षरात् परतः पर यहाँ पर अक्षरात् पंचमे अंत शब्द अव्याकृत को बताता है कारण को बताता है कारण उपाधि को वो कारण उपाधि रूप जो अव्याकृत हैं वह यहाँ अक्षर पदार्थ नहीं है पराविद्या के लक्षण वाक्य में प्रयुक्त अक्षर पद का अर्थ वो नहीं है अपितु शब्द बता रहा है जिसमें यद अदृश्यम अग्राह्यम इत्यादि मंत्र से बताया जाने वाला अतीन्द्रियवादि शब्द से उपलक्षित निर्विशेषत्व रहेगा वह यहां अक्षर है और अतीन्द्रियवादि जो बताए जा रहे हैं यह तद इत्यादि मंत्रों में वे परमात्मा में घटित होते हैं परमात्मरूप अक्षर में घटित होते हैं न कि अव्याकृत अभ्या, में इसलिए तद अक्षरम का अर्थ निकलेगा परमात्मा ब्रह्म तो परमात्मा की प्राप्ति जिस विद्या से होती है उस विद्या को कहा जाएगा पराविद्या ये पराविद्या का लक्षण हुआ परमात्मा विषयक विद्या पराविद्या और वेदार्थ विषयक विद्या वेद सांग वेद शब्द राशि रूपा वो है अपरा विद्या ये दो विभाग हुए शब्द राशि को तो कहा गया अपरा विविद्या और परमात्मा विषयक विद्या हुई पराविद्या इसमें जो परा अपरा विद्या ऐसे दो भेद हुए उसमें परा अपराविद्या बताई गई सांग वेद राशि अपरा विद्या है तो अर्थात वेद मात्र यदि अपरा विद्या तो परा विद्या फिर वेद बाह्य हो जाएगी ये शंका पूर्व पक्षी के मन में आती है और वेद बाह्य जो भी है वे कल्याण का साधन न होकर के अनर्थ का ही साधन होता है ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है तो पराविद्या अनर्थ साधन हो जाएगी अनर्थिका हो जाएगी तो वे जिज्ञासु के लिए ग्राह्य नहीं बन पाएगी यदि वेद मात्र से भिन्न माना जाएगा आपके पराविद्या को इस प्रकार की शंका का ननु इत्यादि भाष्य में उत्थापन करके न वेद विषय विज्ञान से विवक्षित पत्वात इत्यादि से समाधान किया जा रहा है यह आक्षेप समाधानात्मक भाष्य है पंचम मंत्र का व्याख्यान किया जा रहा है न तो व्याख्यान के पंचकृत्य में एक पंचम कृत्य होता है आक्षेप का समाधान तो जो पंचम मंत्र में यहां पर बताया गया है परा विद्या अपरा विद्या ऐसी, दो विद्या दो विभाग विद्या के बताए गए इस विभाग पर आक्षेप करके उसका निराकरण किया जा रहा है ननु ऋग्वेदादि बाह्या तरी सा इत्यादि जो भाष्य हैं तेरा नंबर पृष्ठ पर यह आक्षेप भाष्य हैं इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार अवतरण है ग्यारह नंबर पृष्ठ पर टीका में <coughs> सांगा नाम वेदा नाम, अपर विद्यात्वेन विद्यापन तत पृथक वेदबात ब्रह्म ननु इति तो ये कहते हैं अंगों सहित चारों वेदों को अपर विद्या यदि कहा जाएगा तो फिर उस अपर विद्या शब्दित वेदों से परा विद्या को अलग बताया जा रहा है तो ततः पृथक करणाथ यानी अपरा विद्याशब्दित सांग चारों वेदों से अलग पराविद्या को करने से पराविद्या में वेद बाह्यत्व प्राप्त हुआ तो वेद बाह्य तया ब्रह्म ब्रह्म विद्या है पराविद्या तो ब्रह्म विद्या वेद बाह्य हो जाएगी तो ब्रह्म तो फिर ब्रह्म विद्या परत्व न संभवती जो वेद बाह्य हो उसे पर यानी उत्कृष्ट विद्यानी कहा जा सकता श्रेयस्करी विद्यानी कहा जा सकता इस प्रकार का आक्षेप ननु इत्यादि से आक्षेप करता कर रहे हैं तो आक्षेप भाष्य को देखिए ननु ऋग्वेदादि बाह्या तरही सा कथम परा विद्या सियात मोक्ष तो चो ऋग्वेदादि बाह्या तर् इसमें तर् शब्द का अर्थ है तब तो यानी सांग चारों वेदों को अपर विद्या मानने पर यह तरही शब्द का अर्थ निकलेगा तो और सा शब्द का अर्थ है परा विद्यादि बाह्या ऋग्वेदादि से बाह्य हो जाएगी और जो वेद बाह्य है वेद ही श्रेय का साधन बताता है और वेद बाह्य ये विद्या होने से वेद प्रतिपादित न होने से इसे माना जाएगा अश्रेयस्करी ही पराविद्या नहीं हो पाएगी इसलिए परावि पराविद्यात्व तो पर आक्षेप है कि कथम परा विद्याशात सा यानी ब्रह्म विद्या परा विद्या यानी परम पुरुषार्थ की प्रापक कैसी बनेगी परमात्म प्रापक कैसी बनेगी थम शब्दाक्षेप अर्थ में है और मोक्ष साधन च उसे मोक्ष का साधन यानी श्रेयस्करी कैसे माना जाएगा क्योंकि मनुजी कहते हैं या वेद बाह्या स्मृत इति ही स्मरती तो यहाँ वेद बाह्य स्मृतय इत्यादि वाक्य से मनु जी ने वेद बाह्य ज्ञान को बताया है अज्ञान मूलक ही और परमात्मा की प्राप्ति तो है अज्ञान की निवृत्ति ही पर प्राप्ति मानी जाती है और वही परमात्मा प्राप्ति ही मोक्ष है और जो भी वेद बाह्य स्मृतियां, वेद अमूलक स्मृतियां और वेद अजन्य ज्ञान है वो सब माना जाता है अनर्थ का साधन तो परा विद्या भी वेद बाह्य होने से अनर्थ का ही साधन बनेगा उसे परा विद्या कहा जाएगा और मोक्ष का साधन भी नहीं कहा जाएगा क्यों तो कहते हैं कुदृष्टित्वात निष्फल अनादे अनादे सा अनादे आदे तो कहा, जा, कहा जाता है उपादेय को ग्राह्य को मुमुक्षु को मोक्ष साधनत्वेन रूपेण ग्राह्य जो होगी उसे कहा जाएगा आदेय आदेयानी उपादेय ग्राह्य और जो मुमुक्ष के लिए उपाधेय नहीं है उसे माना जाएगा अनादेया मुमुक्ष को उपादे हैं उसे चाहिए मोक्ष तो मोक्ष का साधन जो बनेगी वो मुमुक्ष के लिए आदेय होगी और जो मोक्ष का साधन नहीं है वो सब मुमुक्षु के लिए अनादेय है तो माना जाएगा कि मोक्ष वेद बाह्य होने से मोक्ष साधन नहीं बनेगी तो अनादेय हो जाएगी अनादेयत्व में ब्रह्म विद्या के हेतु बताए जा रहे हैं दो एक तो कुदृष्टित्वात् जो वेद बाह्य है उसे कुत्सित ज्ञान माना गया सदोष ज्ञान माना गया कुदृष्टि में दृष्टि शब्द का अर्थ है ज्ञान और कुका अर्थ है कुत्सित कुत्सित यानी दुष्ट दोष युक्त तो दोष युक्त ज्ञान रूपा होने से निर्दोष ज्ञान है वेदजन्य ज्ञान और ये वेदबाह्य होने से कुत्सित ज्ञान रूपा हो जाएगी और एक हेतु बताया निष्फल हो जाएगी फल तो है मुमुक्ष के लिए मोक्ष और उसका साधन नहीं बनेगी तो उसके लिए हो जाएगी निष्फल ही तो कुसित ज्ञान रूपा होने से और निष्फल होने से परा विद्या मुमुक्सु के लिए अनादेया हो जाएगी हाँ ग्राह्य नहीं होगी एक तो ये आपत्ति हुई और दूसरी आपत्ति उपनिषदों का प्रयोजन क्या मानते हो आप लोग वेदांती? तो ब्रह्मात्म एक तो प्रतिपत्ति और मोक्ष अवांतर फल है ब्रह्मात्म एक तो प्रतिपत्ति और मुख्य फल है अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष इसलिए अध्यास भाष्य में अस्थ तो हेतु प्रहाणा सर्वे वेदांता आरभंते ऐसा लिखा न भाष्य में भाष्यकार भगवान कि सभी उपनिषद जीव मात्र के दुख के हेतुभूत अध्यास की निवृत्ति के लिए ही प्रारंभ हुई है हा वेदांत यानी उपनिषद वो कैसे दुख के हेतुभूत अध्यास को निवृत्त करती है तो ब्रह्मात्म एक तो प्रतिपत्ति करा करके ब्रह्मात्म एक तो विद्या प्रतिपत्त तो उपनिषद ब्रह्मात्म एक विद्या प्राप्त करा करके उस ब्रह्मात्म विद्या द्वारा अनर्थ का प्रहण करती है अनर्थ हेतु अध्यास का प्रहण करती है और इधर जो है परा विद्या यदि वेद से बाह्य होगी वेद से अतिरिक्त हो जाएगी तो फिर पराविद्या के लिए मात्र प्रारंभ मानते हो जिन उपनिषदों का वे उपनिषदे भी वेद बाह्य मानने पड़ेंगे तो उपनिषदांच ऋग्वेदादि बाह्यत्व सात क्योंकि ऋग्वेदादि तो आपने अपर विद्या बताई और परा विद्या के साधनभूत उपनिषदों को फिर वेद नहीं मान सकते हो तो उपनिषदांच ऋग्वेदादि बाह्यत्व सात ऋग्वेदादि में भी बाह्यत्व के क्या नाम है उपनिषदों में भी ऋग्वेदादि बाह्यत्व की आपत्ति आएगी और यदि उन्हें वेद मानना है उपनिषदों को तो फिर पराविद्या ऐसा अपरा से भेद करना बन नहीं पाएगा ये कह रहे हैं कि ऋग्वेदादित्व पृथक करणम अनर्थकम यदि उपनिषद ऋग्वेदादि रूप है ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद है, तैत्रिय उपनिषद ईशावास्य उपनिषद वृहदारण्य उपनिषद यदि यजुर्वेद केन उपनिषद और ये छांदोग्य सामवेद है यदि और मुंडकादि अथर्वेद है यदि तो इनसे फिर ब्रह्म विद्या का ये तो अपरा हैं सब ऋग्वेद वे, आदि सभी तो ब्रह्म विद्या के साधनभूत उपनिषद का भी अलग से विभाग करना बन नहीं पाएगा पराविद्या ये है जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है और अपरा विद्याग्वेदादि है ऐसा विभाग करना नहीं बन पाएगा तो ऋग्वेदादित्व तू पृथक कर्णम अनर्थ कम अथ परा और आपने विभाग किया है यहां पर अथ परा यहां अथ शब्द परा विद्या को अपरा विद्या से भिन्न दिखाने के लिए ही न है इति शब्द है आक्षेप भाष्य की समाप्ति का दियोतक अथ परा इति यहां आक्षेप भाष्य का अभिप्राय बताते हैं टीकाकार जो एक स्मृति वाक्य बताया था ना उसको पूरा का पूरा बता रहे हैं या वेदास्मृतो या कदृष्ट सर्वास्ताफला प्रेत तमोनिष्ठा स्मृता <clears throat> स्मृते कुदृष्टिवादेया सैद् तो ते कत जो वेद बाह्य स्मृतियाँ हैं सांख्य स्मृतियादि प्रधान कारणवाद आदि अंश में वेद बाह्य है पुरुष की असंगता इस अंश में पुरुष के अभोक् अकर्तृत्व अंश में वेद सम्मत है पुरुष को अकर्ता मानते हैं असंग मानते हैं चेतन मानते हैं इतने अंश में तो वेद सम्मत है सांख्य स्मृति लेकिन प्रधान को पुरुष से अलग मानना पुरुषों का भी आपस में भेद मानना और कर्ता न होने पर भी भोक्ता मानना ये सब वेद अप्रतिपादित होने से माना जाता है वेद बाह्यत्व है इस अंश में सांख्यादी स्मृतियों में तो या वेद बाह्या स्मृतय याच का कुदृष्ट और जो कोई भी वेद अमूलक कुत्सित ज्ञान है दोषुक्त ज्ञान है दर्शन है वे सब कुछित दर्शन कैसे हैं तो कहते सर्वाता निष्फला प्रेत्य तमो निष्ठा हित स्मृता वे सब के सब निष्फल है वेद सम्मत फल के साधन नहीं बनते हैं निश्चेष के साधन नहीं बनते हैं इसलिए मानव शरीर छूटने के बाद तमोनिष्ठा ही सा तो तमोनिष्ठा में तम शब्द से जहां पर अज्ञान तथा अज्ञान का कार्य अध्यास सुदृढ़ होता है ऐसी योनिया लेना और ऐसी योनियों की ही प्रापक वे कुदृष्टिया बनती है कुदर्शन बनते हैं ऐसा मनुस्मृतिकार कहते हैं स्मृत है, है कुदृष्टित्वात्नी इस मनुस्मृति के आधार पर वेद बाह्यत्व तथा निष्फलत्व सिद्ध तो होने से अनुपादेयत्व सिद्ध तो होगा किसमें पराविद्या में क्योंकि आपने सांग चारों वेदों को अपराविद्या बताया है और उनसे भिन्न पराविद्या बताई है वो वेद भिन्न होने से वेद बाह्य होने से हो गई कुदृष्टि और कुदृष्टि होने से माना जाएगा उन्हें अनुपादे अनर्थ की प्रापक होने से ये तात्पर्य अर्थ निकला आक्षेप भाष्य का इसलिए यहाँ पर पराविद्या को अपराविद्या शब्दित वेदों से पृथक करना कोई श्रेयकर नहीं अपितु अनर्थ कर ही सिद्ध होगा ये आक्षेप होने पर इसका समाधान किया जा रहा है जिस अभिप्राय से वो अभिप्राय आगे बताया जा रहा है। अच्छा पहले एक वाक्य और रह गया इसी में टीका में विद्या या वेद बाह्य तदर्था उप निषदा अभी ऋग्वेदादि बाह्यत्व प्रसजेत इतर्थ तो परा विद्या यदि वेद बाह्य सिद्ध होगी तो मानना पड़ेगा फिर परा विद्या के साधनभूत उपनिषदे भी ऋग्वेदादि से बाह्य है ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद नहीं है तैत उपनिषद यजुर्वेद नहीं है ऐसा मानना पड़ेगा अब न वेद्य विषय इत्यादि जो भाष्य वाक्य आ रहा है वो समाधान भाष्य है आक्षेप का निराकरण करने वाला भाष्य है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार वेद बाह्यत्वेन पृथकरण न कि किंतु ज्ञान ज्ञानस्य वस्तु विषय से शब्द राशि अतिकाभिप्राए इह वेद्य विषय इति। कहते हैं वाक्यार्थ ज्ञान में वक्ता का अभिप्राय भी कारण होता है वक्ता का अभिप्राय जब तक श्रोता नहीं समझेगा तब तक ठीक ठीक वाक्यार्थ ज्ञान नहीं हो पाता तो यहां वेद रूपी वक्ता का अभिप्राय क्या है परा अपरा ये विद्या का भेद करते समय वो जानना भी आवश्यक होता है किस अभिप्राय से अपरा विद्या और परा विद्या ऐसे विद्या के दो विभाग किए जा रहे हैं वह अभिप्राय जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक यह आक्षेप आपात दृष्टि से लगता है ठीक लेकिन जब अभिप्राय समझेंगे तो ये आक्षेप निराधार हो जाएगा ये आक्षेप बन नहीं पाएगा अयुक्त सिद्ध हो जाएगा तो अंगिराजी के मुख से निकले हुए विद्या के दो भेद करने वाले जो मंत्र हैं मंत्रों के दृष्टा अंगिरा ऋषि का कहो या इनके द्वारा दृष्ट वेद का कहो अभिप्राय पराविद्या अपराविद्या ऐसे दो विभाग करते समय अपराविद्या को वेद बाह्य बताना यह नहीं है वेद बाह्य तो अभिप्राय से यहां अपराविद्या का और पराविद्या का विभाग नहीं किया जा रहा पराविद्या में वेद बाह्यत्व तो दिखाने के अभिप्राय से नहीं अपितु पराविद्या और अपराविद्या इन दोनों में जो तत्व विषयक है और अ तत्व विषयक हैं विद्या जो उसको लेकर के माना जा रहा है दो विभाग उपनिषद रूपी वेद जन्य जरूर पराविद्या तत्वमशादी उपनिषदों से ही परमात्म बोध होता है उत्तम अधिकारी को उपलक्षण विधया तत्वमशादी वाक्य परमात्मा का साक्षात्कार कराता है यद्यपि ये, ये बिल्कुल ठीक है तो भी ये कहा जा रहा है कि तत्वमशादी वाक्य रूप जो उपनिषदात्मक वेद है वह शब्द राशि है और उनसे उपलक्षण विद्या हुआ ज्ञान वह तत्व विषयक है शब्द तत्व को अपने शक्ति संबंध का विषय नहीं बनाता अब शक्ति संबंध से अपना विषय नहीं बनाता स्वयं वेद ही कहता है यह तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह जहां से वाक्शब्दी तो वेद रूप शब्द भी और स्वतंत्र मन भी विषय बनाए बिना ही अपना वापस आते हैं का मतलब वाचार्थ नहीं बना पाता वेद भी वेद भी कहता मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं जैसा घटादी अनात्म वस्तुओं को इधर बताता हूं ऐसा नहीं बता सकता परमात्मा को क्योंकि वह मेरे प्रवृत्ति निमित्त जो चार हैं उनमें से एक से भी युक्त नहीं है जाति क्रिया गुण संबंध इन में से कोई ना कोई जिस वस्तु में रहता है वह शब्द का वाच्यार्थ बनती है शब्द उसे अपना विषय बनाता है शक्य बनाता है वाच्य बनाता है तो माना जाता है वो शब्द का विषय है और ये परमात्मा अशब्द है का मतलब शब्द से शक्ति संबंध से नहीं जाना जा सकता तो इस दृष्टि से शब्द राशि रूप जो वेद उसमें उपनिषद भी है सब आ गए वो अपरा विद्या कोटि में उसे सनत कुमार जी ने भी नारद जी को यही कहा कि आप जो भी जान रहे हो ऋग्वेदादी सभी के सभी जो कह रहे हो वो स्वयं नारद जी भी स्वीकार करते हैं कि हम मंत्रवीत हैं आत्मवीत नहीं है उनका समर्थन मात्र नारद जी के मान्यता का सनत कुमार जी ने कहा किया कि आप ठीक कह रहे हो कि आप आत्मवित नहीं है क्योंकि जो जान रहे हो वो सब नाम मात्र हैं यानी शब्द और शब्दार्थ को जानते हो शब्दार्थ यानी वाचार्थ को जानते हो और आत्मा तो वाचार्थ है नहीं शब्दार्थ नहीं है इसलिए क्या करो कि नाम का ही ब्रह्म रूप से चिंतन करो नाम ब्रह्मित्य उपासित नारद जी को सुनकर के जो जिज्ञासा हुई थी आत्मज्ञान की लेकिन वह आत्मा उनका तरती शोकम आत्मवित करके सुना है किसी से आत्मज्ञानी को शोक नहीं होता लेकिन वो आत्मा का करामलक अनुभव तो उनको है नहीं इसलिए प्राण आदि प्राण के पास पहुंचने के बाद तो बिल्कुल आत्म जिज्ञासा उनकी शांति ही हो जाती है ना उस अनात्मा समष्टि प्राण सूत्रात्मा को ही आत्मा समझ लेता है और फिर वास्तविक आत्म विषयक जिज्ञासा सनत कुमार जी नारद जी में अभिव्यक्त करके दिखा उस बताते हैं जिस भूमा स्वरूप आत्मा को वह शब्द से उपलक्षित होता है शब्द का अर्थ नहीं है वाचार्थ नहीं है और नारद जी में जब योग्यता आई आत्मजिज्ञासा हुई और योग्यता आई तो उपलक्षित हुआ उन्हें सनत कुमार जी के द्वारा उपलक्षित हुआ इसलिए ये शब्द राशि जो है अपरा विद्या ही है और शब्द राशि विशेष जो उपनिषद हैं उनसे उपलक्षित होने वाला जो तत्व है वह तत्व विषयक ज्ञान वह पराविद्या है वो वृत्ति रूप है जो अभानापादक आवरण को निवृत्त करता है वृत्ति कहो या वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य रूप ब्रह्म को वो आभाना पादक आवरण को निवृत्त करने वाला होने के कारण उसे पराविद्या कहा गया और आवरण की निवृत्ति ही पर प्राप्ति है वो उपनिषदों से नहीं होती है शब्द राशि से नहीं होती है अध्यास की निवृत्ति तत्वमशादी वाक्यों से उपलक्षण विद्या, उत्तम अधिकारी के चित्त में उत्पन्न हुई जो अहम ब्रह्मास्मी इत्या का वृत्ति उस वृत्ति में अभिव्यक्त जो चैतन्य वह चैतन्य आवरण भंग करता आवरण का निवर्तन करता है आवरण भंग ही पर प्राप्ति है ये पहले बताया तो इस प्रकार पर प्राप्ति का साधन रूप जो पराविद्या है वह तत्व विषयनी होने से तत्व विषयक ज्ञान को पराविद्या साक्षात भंग का साधन वह विद्या है ज्ञान रूपा है तत्व ज्ञान है और बाकी शब्द राशि जो है अतत्व विषयक है इसलिए उसे अपरा विद्या कहा जा रहा है इस अभिप्राय से दो विभाग है परा अपरा इसलिए ये विभाग करण व्यर्थ नहीं है ये दिखाया जा रहा है। वेद का अभिप्राय वो है कि साक्षात आवरण भंग का साधन पराविद्या है ये दिखाने से अभी दिखाने के अभिप्राय से सांग वेदों को अपराविद्या कोटि में ले गए शब्द राशि को क्योंकि शब्द राशि में सामर्थ्य नहीं है सीधे सीधे आवरण भंग करनेगा ओ सा सीधा अपने उदय के साथ साथ आवरण भंग करने का सामर्थ्य तत्वज्ञान में है और वो तत्वज्ञान परा विद्या है इस अभिप्राय से ये विभाग होने से विभागकरण व्यर्थ नहीं है यह कहा जा रहा है इसलिए लिखते हैं कि वेद बाह्यत्वेन बाह्य न नवती यहाँ जो परा अथ परा ऐसा अपरा विद्या से परा विद्या का पृथककरण है भेदकरण है भेद किया जा रहा है वह परा विद्या को वेद बाह्य दिखाने के अभिप्राय से नहीं है वेद बाह्यत्वेन पृथक करणम परा विद्याया न भवती तो फिर किस अभिप्राय से है तो कहते किंतु वैदिकयापी ज्ञान से वस्तु विषय हैं वेद से ही उपलक्षण विद्या उत्पन्न होने वाला ये पराविद्या रूपी ज्ञान इसलिए उसे वैदिक ही कहा जा रहा वेद है यानी मूलक ही हैं वेद बाह्य नहीं है तो वे, वैदिक वेदमूल्पी ज्ञान से वस्तु विषय वस्तु है अबाधित तत्व परमात्मा तो परमात्मा विषयक जो ज्ञान वेद मूलक वह शब्द राशि उस ज्ञान का उपलक्षण विधया उत्पादक शब्द राशि रूप जो वेद है उस शब्द राशि रूपी वेद से अलग है वो तत्व ज्ञान वो पराविद्या है इस अभिप्राय से उसे बताया जा रहा है पराविद्या अलग किया जा रहा है वेद बाह्य यानी वेद अमूलकता ब्रह्म विद्या में दिखाने के लिए पृथककरण नहीं है अपितु तो मूलक होता हुआ भी शब्द राशि रूपी वेदात्मक मात्र नहीं है अभी तो ये साक्षात आवरण भंग का साधन है परमात्म प्राप्ति का साधन है शब्द राशि साक्षात साधन नहीं है ये ज्ञान द्वारा परमात्म प्राप्ति का साधन है और ज्ञान सीधे सीधे साधन है इसलिए उसे पराविद्या विद्या कहा जा रहा है ते कते शब्द राशि अतिरिक्त अभिप्राए इसी अभिप्राय से समाधान भाष्य आ रहा है तो भाष्य में देखिए तेरा नंबर पृष्ठ पर न वेद्य विषय विज्ञानस्य विवक्षितत्वात् वेद्य है परमात्मा और वेद्य विषय विज्ञान का अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार विज्ञान है अनुभव और कौन सा अनुभव तो घटादि का अनुभव नहीं वेद विषयक अनुभव यानी परमात्म विषयक अनुभव औपनिषद तत्व विषयक अनुभव और उस तत्व विषयक अनुभव की विवक्षाश यहाँ पर होने से पराविद्या शब्द से परमात्मा विषयक अनुभव की विवक्षा पराविद्या शब्द से होने से यहाँ शब्द राशि रूपी अपराविद्या से परमात्म विषयक साक्षात्कार को अलग किया जा रहा है वो शब्द राशि रूप मात्र नहीं है ये दिखाया जा रहा है ये सूत्र है इसी काीकर उपनिषद इह पराविद्या इति विद्याधान्यन विवक्षित न उपनिषद शब्दराशि इहय ये जो पराविद्या अपराविद्या ऐसा विभाग करने वाला मंत्र है वेद वाक्य है इस वेद वाक्य में यह शब्द से लीजिए तो इस वेद वाक्य में परा, श, परा शब्द से उपनिषद वेद्य जो अक्षर तत्व है यद अद्रेश्यम इत्यादि मंत्रों से उत्तम अधिकारी के बुद्धि में शक्ति संबंध से नहीं अपितु उपलक्षण विधया आत्मरूप से अभिव्यक्त होने वाला जो चैतन्य वो है उपनिषद वेद्य अक्षर और तद विषयक जो अनुभव विज्ञान वो है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक उस चैतन्य की अभिव्यंजिका वृत्ति चैतन्य को अपने में अभिव्यक्त की हुई वृत्ति वो हो गया उपनिषद वेद्य अक्षर विषय विज्ञान वो यानी इस विभागकरण वाक्य में पराविद्या इस शब्द से प्रधान रूप से विवक्षित है मुख्य मुख्यार्थ के रूप से विवक्षित है पराविद्या इस शब्द के मुख्यार्थ के रूप में प्राधान्य न का अर्थ है मुख्यार्थ के रूप से वह विज्ञान विवक्षित है पराविद्या शब्द का मुख्यार्थ वो है प्राधान्य न विवक्षितम न उपनिषद शब्द राशि उस विज्ञान का साधन भूता उपलक्षण विधया जो उपनिषद शब्द राशि है वह शब्द राशि परा शब्द का मुख्यार्थ नहीं है जैसे उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ ब्रह्म विद्या बताया है पहले भी ऐसे यहां पराविद्या शब्द का मुख्यार्थ जो उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ है वो है उसके लिए पराविद्या शब्द मुख्य वृत्ति से प्रवृत्त होगा हाँ? क्या ह्या मुख्यार्थ होगा हम्म और उपनिषद शब्द राशि मुख्यार्थ नहीं है पराविद्या शब्द का जो मुख्यार्थ है ब्रह्म विद्या अहम ब्रह्मास्म इत्याकारक अनुभव उसका साधन होने के कारण गौण रूप से उसे परा विद्या यदि कोई कहता है ज्ञान कांड को तो यहाँ इस विभागकरण को कोई भी आपत्ति नहीं है विभागकरण वाक्य को लेकिन मुख्य रूप से परा विद्या आवरण भंग का साक्षात साधन जो उपनिषद वेद्य तत्व विषयक बोध है वो है पराविद्या शब्द का मुख्या अर्थ ये विवक्षित है तो ये कहते हैं कि प्राधान्य रूप से यानी प्रधान रूप से आ, पराविद्या शब्द का अर्थ ओ विज्ञान है अनुभव है ये प्राधान्य शब्द जोड़ करके भाष्कर भगवान ये बताते हैं कि गौण रूप से उस विज्ञान के साधन भूत उपनिषद शब्द राशि को भी कोई पराविद्या करता है तो कोई विरोध नहीं है हाँ ये लिखते हैं कि प्राधान्य इति गुणतः गुणतः यानी गौण रूप से उपनिषद शब्द राश, राशावपी परा विद्या व्यवहारों न वार्यते गौन रूप से पराविद्या उसे भी कह सकते हैं लेकिन पराविद्या शब्द का मुख्यार्थ वह अनुभव होगा परमात्मा विशेष अनुभव पराविद्या आगे हैं वेद शब्देन तु सर्वत्र शब्द राशिर्विवक्षित वेद शब्द तो शब्द राशि मात्र को ही बताएगा इस प्रकरण में यहां पर जो विभाग करण वाक्य है ना तो इसमें वेद शब्द से तो शब्द राशि मात्र विवक्षित है वो चाहे उपनिषद रूपी शब्द राशि हो या विधि निषेधात्मक शब्द राशि हो वह सब की सब अपरा विद्या रूप से ही यहाँ विवक्षित हैं मुख्य रूप से वह अपराविद्या है और पराविद्या का साधन होने से शब्द राशि विशेष जो उप निषेदें हैं वे गौण रूप से पराविद्या कह सकते हैं ये कहा गया तो वेद वेदशब्देन तो अनुभव को नहीं बताएगा अनुभवात्मक ज्ञान परमात्म विषयक अनुभव रूपी ज्ञान को वेद शब्द नहीं बताएगा तो शब्द राशि गुरु येण गुरुअभिगमनालक्षण वैराग्य संभवती। इति क्षराधिगमन पराविद्या इति ब्रह्म इति इसका उवतरण भी है टीका में कथनंच न तो ये कहते हैं भाष्य में कि शब्द राशि अधिगमे भी शब्द यानी वेद का स्वाध्यायो अधितव्य इस वेद अध्ययन विधि के द्वारा प्रेरित होकर के गुरुमुख से वेद राशि को प्राप्त कर लिया तो शब्द राशि अधिगम है वेद का उच्चारण सीखना गुरुमुख से तो स्वाध्यायो अध्यतव्य इस विधि वाक्य से प्रेरित होकर के गुरुप सदन किया उपनयन पूर्वक वेद का अध्ययन कर लिया यानी वेद का उच्चारण करना सीख लिया तो वेद राशि आ गई तो माना जाता है शब्द राशि अधिगम हो गया वेद प्राप्त हुआ हाँ शब्द राशि है वेद तो वेद पाठी बनने पर भी वेदाधिगम होने पर भी वेद प्राप्त होने पर भी न अक्षर अधिगम संभवती ऐसा अनुय करिए तो शब्द राशि अधिगमे भी अक्षर अधिगम न संभवती अक्षर अधिगम में अक्षर का अर्थ है परमात्मा तो परमात्म प्राप्ति संभव नहीं है वेद राशि प्राप्त होने पर भी परमात्मा की प्राप्ति हो गई ऐसा कहना संभव नहीं है तो फिर वेद राशि प्राप्त होने के बाद भी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो कूमनालक्षण वैराग्य साथ कसाव होगा का अर्थ होता है बिना गुरु लोकान, कर्म, नास्ति कर्मचिताेदमायान अकृत, अकृत, तद स गुरु मेंवा पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम आने वाला मंत्र जो बताएगा उसके अनुसार कहते हैं गुरु अभिगमनादि रूप जो यत्नांतर है यानी वेद राशि को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न हुआ उसे तो यत्न शब्द से लीजिए और यत्नांतर शब्द से लीजिए वेद राशि को प्राप्त करने के लिए किया गया जो प्रयत्न उस समय भी गुरुकुल गुरुकुलवास सेवादि करते हुए वो वेद अध्ययन किया वेद राशि प्राप्त कर ली वो वेद राशि को प्राप्त करने के लिए शब्द राशि को प्राप्त करने के लिए किया गया जो प्रयत्न वो यत्न हुआ और यत्नांतर यहाँ पर है उस वेद रा, शब्द राशि को प्राप्त करने के लिए हुए प्रयत्न से भी अतिरिक्त प्रयत्न वो क्या है तो वैराग्य पूर्वक पहले तो नित्यानित्य वस्तु विवेक परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद आयात इसमें परीक्षा है नित्यानित्य वस्तु विवेक और उसका फल है वैराग्य यहाँ वैराग्य और नित्यानित्य वस्तु विवेक में साध्य साधन भाव बताया गया है परीक्ष में अक्वा प्रत्यय है न उसी के स्थान पर लिया हुआ वो कार्य कारण भाव को बताने के लिए परीक्षण यानी विवेक कारण है और उसका फल है निर्वेद वैराग्य तो वैराग्य का कारण जो परीक्षण है विवेक है नित्य वस्तु विवेक उस नित्य वस्तु विवेक से आनी वस्तु से वैराग्य प्राप्त कर लें और मुख्य निश्चय कर लें कि अकत मोक्ष परमात्मा कृतेन नास्ति नास्थ तत्व का फल है परमात्म प्राप्ति। ये तद अक्षर अधिगम्यते यहाँ आकृत तो तद अक्षर शब्द से जिस परमा जिसको कहा जा रहा है ना उसी को उस मंत्र में नास्ति अकृत कृतेन में आकृत शब्द से कहा गया आकृत है परमात्मा और वह कृतेन नास्ति तो किससे प्राप्त होगा फिर वो तत्व ज्ञान से पराविद्या से प्राप्त होगा वो पराविद्या कहाँ से प्राप्त होगी तो तद विज्ञानार्थम इसमें तथ्य है वही अकृत परमात्मा और उस अकृत परमात्मा के ज्ञान से ही अकृत परमात्मा की प्राप्ति होती है कहा तो तो, तो, तो, तो तो तो, <coughs> तो प्रयत्नातर हाँ वो तो यही है तो ज्ञान के अंतरंग साधन वहाँ कृत शब्द से लेना है जो विधि निषेध का विषयभूत भूत अभ्युदय फलक ये कर्म है संसार प्रापक जो कर्म है उससे प्राप्त नहीं होगा उसके लिए फिर यत्नांतर चाहिए वो यत्नातर हैं गुरु अभिगमन आदि, गुरु अभिगमन हुआ गुरु के पास गया इतने मात्र से भी नहीं होगा फिर तद्विधि प्रणिपातन परिप्रश्न सेवया वो प्रणिपात सेवा परिप्रश्न इत्यादि ये आदि शब्द से शिग्राही हैं और अनुष्ठे फिर श्रवण मनन निधिध्यासन इनसे ये प्रयत्नातर हैं उसे प्रयत्नांतर कह रहे हैं तो शब्द राशि को प्राप्त करने के लिए जो यत्न किया गया उस यत्न से अतिरिक्त यत्नांतर वो गुरु अभिगमनादि हुआ गुरु अभिगमन फिर गुरु सेवा प्रणिपात परिप्रश्न श्रवण मनन निधिध्यासन ये आ, गुरु अभिगमनादि रूप यत्नांतर है और वैराग्य ये सब भी और साथ में वैराग्य हो तो गुरु अभिगमन आदि अभिगमनादिलनातरम वैराग्यंच अंतरेण अक्षर अधिगम न संभवती परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती शब्द राशि की प्राप्ति तो हो जाती है शब्द राशि प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न बताया है वह प्रयत्न करने वाले को शब्द राशि का अधिगम होगा लेकिन परमात्मा का अधिगम परमात्मा प्राप्ति के लिए जो शब्द राशि के प्रयत्न से भी अतिरिक्त प्रयत्न रूप साधन बताए हैं उन साधन के बिना नहीं होगा तो यत्न अंतरम अंतरे गुरु अभिगमनादि लक्षणम वैराग्यंच अंतरेण सलगान अक्षराधिगम न संभवती पृथकण ब्रह्म पराविद्या तो इशी, इशी अभिप्राय से ब्रह्म विद्या का पृथकण है परा शब्द से बताया गया है अपरा विद्याशब्दी तो शब्द राशि से अलग ब्रह्म विद्या को और पराविद्या इति परा पराविद्या ऐसा कथन भी इसी अभिप्राय से है इस प्रकार ये पंचम मंत्र के भाष्य का विचार संपन्न होता है षष्ट मंत्र पर चर्चा करेंगे हम लोग कल